गुलशवृंदवन बिहारी लाल की जय श्री निताय गौर हरि हरिबो श्री गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल गो राधारमण हरि गोविंद जय राधा हरि गोविंद जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय राधा हरि गोविंद जय जय राधा हरि गोविंद जय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 ओं नमो भगवते पुराणपुरशोत्तमाय ओं जयति पराशर सूनु सत्यवती हृदय नंदनों व्यास यमलगलत वाग्मयमृतम जगत्पिबती विश्वसर्ग विसर्गा नवलक्षणलक्षणाक्ष परम धाम जगद्धा नमा तत् हृदय से प्रेरणया प्रवर्तिहम तो बराकोपी तस् हरे पदकमल वंदे श्री चैतन्यदेव अज्ञानतिमरांध्य ज्ञानांजन शकया चक्षुन्मील ये नो तस्म श्रीगुर्व नम नारायण नमस्कृत्य नरम नरोत्तमं देवी सरस्वती व्या ततो कुष्मित कुत वनराज सु नाराएं वंदेष पदारबिंदयुगल यस्कुंदीदृशा वक्षोज प्रणयीकृते विलसती स्नग्धोंगस्व परितने काश्मीर तलशोणिमुपरतने लहरी निर्व्याज मातन्वते नारायण नमस्कृत्य नर चरम दीवीं सरस्वती व्या ततु जयमदीर वाशाकुभ्यपा सिंधुभ्य च पत्त्ता पावनेभ्यो वैष्णवभ्यो नमो नम हे श्री सनातन प्रभो करुणाबराशे हे रूप दुर्गत जन एक दयावलोक हे भट्टी भट्टुगम सुमते रघुनाथदासजीव मे कृतमंद मतृदुलसी पद्मानिजुगीत वेणुगीत के तेरह श्लोकों में श्री ब्रजगोपैकणों ने श्याम सुंदर की तेरह विभिन्न लीलाओं का वर्णन किया जी ने वर्णन किया कि त्रियोदशालीला तथा प्रोक्ता पृथक पृथक ये तेरह श्लोक नहीं है ये तेरह श्लोकों में तेरह प्रकार की शोभा जो है उसका वर्णन किया और बल्भाचार्य ने उसके सूचीबद्ध भी किया कि पहले जो दो श्लोक हैं अक्षंडमता फलमदम और न्यूत प्रवाल वर्हस्तव उत्पाला इनमें रस का वर्णन है संयोग वियोग एक में संयोग एक में वियोग इन में। और फिर गोप्य कमाचार्य देणुपूरण का वर्णन है तीन श्लोक हुए तो चौथा श्लोक जो है उसमें वृंदावनम सखी भवो इसमें स्वच्छंद आप चरण से वृंदावन में विचरण कर रहे हैं और चरण में गमन करने की लीला का वर्णन है माने प्रीति को उत्पन्न करना वेणु बजाना फिर वृंदावन में गमन करने की जो लीला है वो गमन करने की लीला फिर वेणु वेणुवादन में छह लोगों को अपूर्ण से आनंदित कर रहे हैं उनका छह श्लोकों में वर्णन है माने देवीगण गैया पक्षी नदी और मेघ ये छह श्लोक जो हैं उनमें एक, एक है और फिर भक्त जो हैं उनके ऊपर भी अपूर्ण से कृपा करते हुए विराजमान उनमें दो एक तो पुलिंदी और एक हरदास वाले ये दो भक्त जो हैं उनके ऊपर कृपा और अब तेरहवें श्लोक की बात आ रही है ये तेरहवें श्लोक में श्री ब्रजगोपका अपने निज के अनुभव का वर्णन करती हुई कह रही हैं कि गा कई अनुबनम नये उदार वेणुस्वनई कल्पद स्तनुभृत् सक्ष अस्पंदनम गतिमतास्तरूणाम निर्योग पाशकृत लक्षण योर विचित्रम अंतिम श्लोक वर्णन कर रही हैं कि श्याम सुंदर की वेणु ऐसी है जो कि जड़ को चेतन और चेतन को जड़ बना देती है अब उस इसी बात का वर्णन करेंगे विपरीतता भि, प्रदान कर देती है इसका वर्णन करेंगे कि गा गोपकई अनुवनम गोप गोपकई माने छोटे छोटे बालकों के साथ में अपनी सखाओं के साथ में छोटे छोटे माने अपनी सखाओं के साथ में गोपकों के साथ में गाह अनुबनम नये गैयाओं को एक बन से दूसरे बन में श्री सुंदर ले जाते हैं अनुबनम गाह का अनुबनम नयता गा गोप कई अनुबनम नयता और उदार बेन स्वलय और परम उदार होकर के माने सबको रस का दान करते हुए उस बेणु में सर्वभूत मनोहर होकर के सबको रस का दान करते हुए बेणु बेणु का स्वन माने आवाज बेणू की जो आवाज है उससे सबको आनंदित करते हुए और उदार इसलिए है कि मेघ को भी आनंदित कर रहे हैं गायों को भी आनंदित कर रहे हैं पक्षियों को भी आनंदित कर रहे हैं नदियों को पर्वत को पुलिंदी गणों को सबको आनंदित करते हुए विराजमान है इसलिए उदार है कलपद ही तनभुरस और श्री श्याम अपने कल्प पदों के द्वारा मधुर शब्दों के का विन्यास करते हुए जितने भी देहधारी हैं उन देहधारियों को आनंदित करते हैं मने श्याम सुंदर के स्वर की महिमा का क्या अनुरूपण किया जाए उनका कंठ बड़ा मीठा अब कंठ मीठा उसके बाद में कभी वे गुनगुना करके गाएं, गुनगुन करके मुं करके यदि गाएं तो उनकी मिठास और भी मीठी अब उसमें भी कभी आकार में गाएं आ करते हुए आलाप लेते हुए गाएं तो मिठास और भी मीठी फिर कभी कोई गीत गाएं तो वो आकार की भी अपेक्षा गीत और भी ज्यादा मीठा फिर गीत के साथ साथ कभी वाद्य भी बज रहा हो वंशी बज रही हो तो वंशी और भी ज्यादा मीठी और उसमें भी गायन और वंशी दोनों एक साथ विराजमान हो तो फिर उस मिठास का क्या ठिकाना तो यहाँ पर सब प्रकार की मिठास विराजमान और श्री श्याम श्रीमद महाप्रभु इस बात का आश्वासन लेती है कि श्यामचंदर के कभी नूपुर का सिंजन उसकी मधुरमा कभी हाथ के करूला जो हैं उनकी जो झनक होती है उसकी मधुरमा फिर कंठ की मधुरमा फिर वेणुनाद की मधुरमा स्वर की मधुरमा तो यहाँ पर कह रहे हैं कि कल पद श्री श्याम सुंदर के वेणुनाद में जो गायन जो गीत गा रहे हैं वो पद भी बड़े सुंदर हैं पद जो हैं वो पद भी बड़े सुंदर पद कहते हैं ऐसे शब्द जो के कहीं बाकी के भीतर प्रयोग प्रयुक्त तो होते हैं उनका नाम है पद शब्द और पद इन दोनों में व्याकरण में थोड़ा सा अंतर है व्याकरण में पद जो है वो जिनका बाकी के भीतर प्रयोग हो जिनमें सुप और तिंग विभक्तियां लग जाए माने या तो क्रिया की विभक्ति लग जाए या कोई कर्ता ने कर्म को ने को से ये जो विभक्तियां हैं कारकों की विभक्ति वो जिनमें लग जाएं उनको पद कहेंगे अन्यथा उनके शब्द कहेंगे जैसे राम एक शब्द है और राम या एक पद है तो माने जब उसमें विभक्ति लग जाएगी तब वो पद होगा तो हम पद का ही प्रयोग करते हैं और व्याकरण की एक परंपरा है कि अपदम न प्रयुंजी तो बिना पद का कोई भी वाक्य शब्द नहीं बोलना चाहिए प्रयुक्त तो नहीं होता है पद ही प्रयुक्त होते हैं हम सर्वदा पद का ही प्रयोग करते हैं तो कल्प पद सुंदर कल पद सुंदर वे देहधारी जब कल्पनों का प्रयोग करते हैं तो उस समय जितने भी देहधारी हैं वे देहधारी गण सब विमोहित हो जाते हैं और हम भी यमुना जी के ऊपर कभी उत्सुकता बस कि चलो यमुना जल बढ़ने के बहाने श्याम सुंदर का दर्शन करे आए ऐसा विचार करते हुए हम यमुना जी के किनारे जाकर के खड़ी होती हैं तो हमारी सखी कहती है कि अरे देर मत कर देर मत कर जल्दी से घड़ा भर के चली जा क्यों बोलो यहां पर एक मोहन अपनी वंशी में ऐसा मोहन मंत्र फूकेगा वो तेरे कान में पड़ गया तो तू घर द्वार के काम की नहीं रहेगी और हम जाग बूझ करके वहां पर बैठ जाती हैं कि नहीं आज तो हम सुन करके जाएंगे और शाम सुंदर गैयाओं को इकट्ठा करने के लिए जिस समय वेणुबादन करते हैं उस समय कहाँ हमारा घड़ा यमुना की धारा में बहता हुआ चला जा रहा है कहाँ हमारा ओढ़ना जा रहा है कहाँ हम हैं हमको होशी नहीं रहता है तो तनभत्सु देह धारण करने वाले जितने भी हैं उनमें तो ये वेणुनाद स्पंदन कर देता है मन उनको जड़ बना देता है और गति मताम पुल काम और जो वृक्ष हैं उन वृक्षों में रोमांच उत्पन्न कर देता है और उन रोमांच वृक्षों को भी गतिमताम तो जो गतिमताम मताम है शरीर धारण करने वालों में जो गतिमान हैं उन गतिमानों को तो स्पंदन प्रदान कर देता है मन उनको जड़ता प्रदान कर देता है और जो वृक्ष हैं स्थावर उनको ये पुलक प्रदान कर देता है तो जड़ को चेतन चेतन को जड़ प्रदान कर देता है तो हमको तो ये लगता है कि मानो पहले बेन नाम करके एक राजा हुआ उसने जैसे धर्म को अधर्म कर दिया ऐसे ही ये स्वाभाविक धर्म को अधर्म कर देता है सबको उलट पुलट कर देता है तो अस्पंदनम गतिमता जो गति तनभस मान देह धारण करने वालों में जो गतिमताम माने जंगम है चलने वाले हैं उनमें तो स्पंदन उत्पन्न कर देता है और तरुणम जो स्थावर हैं उनमें पुलक रोमांच उत्पन्न कर देता है तो दो तरह के जीव हैं कुछ तो चलते फिरते हैं और कुछ वृक्ष हैं जो एक जगह रहते हैं तो उनमें स्पंदन गति मत पुलुणा निर्योग पाशकृत लक्षण विचित्रम उस समय हम जैसे तैसे अभ्यास के बशात अपने माथी के ऊपर घड़ा रख करके और आती हैं हमको होश नहीं है जैसे संस्कार के कारण कोई व्यक्ति काम कर ले ऐसे ही हम संस्कार के कारण पहचानी हुई जो रास्ता है उस रास्ता के ऊपर चलती हुई अपने घर पे आ जाती हैं संस्कार के कारण सब काम करती हैं और श्याम के वेणुनाथ का दर्शन करने की अत्यंत उत्कंठा में जब श्री किशोरी जी वर्णन कर रही हैं कि मैं अपने महलों से उतर करके आती हूं और महलों से उतर करके आकर के जब नीचे पधार करके जो आ, सुंदर जो आ, बुर्जी है उस बुर्जी से श्री श्याम सुंदर की शोभा का दर्शन करती हैं श्याम सुंदर की है गौशाला वहां पर श्याम सुंदर गैया चराने के लिए गैया दुहाने के लिए पधारे और श्री प्रिया जी नित्य प्रति उतर करके बरसाने में वो जो बुर्जी है वहां से श्री श्याम सुंदर की गैया दोहने की जो शोभा है उसका सायकाल के समय नित्य दर्शन करती है वो बरसाने में अभी भी है वो माने बरसाने में जब उतर करके आती हैं माने ऊपर सीढ़ी निज मंदिर जो है वो निज मंदिर से उतरने के बाद में जो सीढ़ी है सीढ़ी के बाद में बीच में एक वो आता है मैंने एक आंगन सा है और उस आंगन में बीच में एक बुर्जी बनी हुई है वहां पर विराजमान होकर के कि श्री किशोरी जो नृत्य प्रति नंदगाम नंद की गौशाला है उसके सामने थोड़ी दूर पे है नंदगाम की गौशाला परंतु बरसा में हाँ हाँ जूलन में जहां पर किशोरी पर रहा थी वो, वो जगह है सायंकाल मिलन की जगह है रस्को ने वहां पर जो दर्शन किया और इसीलिए उसको फिर वो उस तरह से स्थापित किया गया तो जावट में तो जावट में तो यह विराजमान जावट में जहां पर पे, पे भी मान कभी दर्शन करती हैं जैसे ठाकुर तो, गई है अब जावट थोड़ा दूर पड़ जाता है तो, जावत में जब विराजमान है उस समय श्याम सुंदर की नित्य गोदोहन करते समय दर्शन करती हैं और श्री श्याम सुंदर उस समय जावट में जो कुंड कुंड है उस कुण ए? कुण। किशोरी कुंड किशोरी कुंड जो है वो किशोरी कुंड के ऊपर सुंदर वहां पर प्रतीक्षा देखते रहते हैं और जी फिर अपने महल से आकर के और सुंदर को दर्शन देती है तो जावट की लीला में से हाँ फिर ऊपर जावट, जावट से नीचे ही है, नीचे है। जावट से नीचे ही है हाँ श्रृंगार निकलिया तो श्री किशोर जी भी वहाँ पर जावट जावट में भी पता है बरसाने में जब रहे तो बरसाने में और जावट में दीदी को पता है मैंने कैसे बरसाने में कितने दिन रहती है बरसाने में रहती है ना मतलब कभी बरसाने आजकल जावट में है प्रिया जी हाँ हाँ आजकल जावट में हाँ हाँ दिया जावट दिया है आपने तो मैंने वो जाए जावट के लिए मार्क्शी हो जाएंगे वैशाख शुक्ल तीस से लेकर के अषाढ़ शुक्ल दोष तक दो, दो महीना जावट में असार हो गया अब शुक्ल दोष से लेकर के आश्चित शुक्ल द्वादशी तक अभी बरसाने में तीन अभी हाँ अषाढ़ शुक्ल द्वाशी निकल गई उसमें बरसात में अब अषाढ़ शुक्ल तेरह से लेकर के माघ शुक्ल द्वादशी तो तक तो फिर फिर जावट में आ जाएंगे तो मैंने वो दो महीना एक जगह तीन महीना दस दिन एक जगह तीन महीना बीस दिन एक जगह छह छह महीना है छह महीना इधर छह महीना अल्टरनेट करके है वैशाख शुक्ल तीस से लेकर के आषा शुक्ल दो इस तक फिर आशा शुक्ल दो से आशा शुक्ल आश्विन शुक्ल द्वादी तक और फिर आश्विन शुक्ल से माघ शुक्ल दो तक ये जावट इसमें जावट में इसे जावट तो से से जाएंगे तो शिप्रा जी मन उतर करके आती हैं और शाम सुंदर गौद गैया दुहाने के लिए पढ़ा रहे हैं और जब गैया दोहाने के लिए पढ़ा रहे हैं उस समय निर्योग पाश कृत लक्षण विचित्रम है निर्योग पाश का मतलब है श्यामचंद्र ने अपनी पाग के ऊपर लोमना जो है वो लोमना बांध रखा है निर्योग पाश माने गाय को धार काटते समय जो रस्सी है उस रस्सी को लोमना को अपनी पाग के ऊपर बांध रखा है अब वो गैयाए कभी लात मारेंगे नहीं गई है तो बड़े परम शाम सुंदर से प्रीति करने वाली है परम स्नेह करने वाली है इसलिए लात नहीं मारेंगे परंतु तो ग्वारिया है धार काटने जा रहे हैं तब तो लोमना चाहिए चाहिए तो काम में आए या नहीं आए परंतु वो तैयारी पूरी है अपने अब निर्योपाश किसी काम में नहीं आता है और निर्ोपाश को वो उस लोमना को बांध रखा है कहाँ बांध रखा है अपनी पाव जो है उसके ऊपर लप, लपेट रखा है शोभा बड़ी सुंदर है ये ये जो शोभा है वो प्रिया जी के हृदय में खुप गई बस रही है ये शोभा शाम सुंदर की के निर्योग जो है उस के ऊपर पचरंगी उस पचरंगी लोमना लोमना उस को के ऊपर लपेट रखा है अब लोमना काम में नहीं आएगा गईया को बांधने के काम में नहीं आएगा वो आएगा किस काम में बोल बछड़ा चंचल है धार काटते समय बेरबेर श्यामचुंदर को आ, आप, आप, आप, आ, धार काटने नहीं देगा इसलिए गैया के आगे के चरण उनकी जंगा से बछड़ा को बांधने में वो लोमना काम आएगा तो बछड़ा के बछड़ा को गैया के जंगा जो है आगे की जांग में आगे के चरण उसमें वो बछड़ा जो है वो बछड़ा बांधने के काम में वो आएगा गैया के पीछे के चरणों में लोमना बांधने की वो आवश्यकता नहीं तो निर्योग पाशकृत लक्षण यह नहीं निर्लमना उतना है कि माने वो गैया के चरण में बच जाएगा बछड़ा जो है वो बछड़े की गली में तो कोई रस्सी होगी तो रस्सी से लेकर के वो गैया के चरण जो है वो चरण में गैया के पास में खड़ा रहे तो धार करेगी, तो माने बछड़ा तो साथ में रहे ना तो निर्वो पाशु वो इतना बड़ा नहीं है कि मैंने गैया गैया की पर, परखम्बर की नहीं है गैया की एक तांग एक आगे का जो एक चरण है उस एक चरण के पास में वो बछड़े को बस बांध दिया जाएगा तो तो लक्षण विचित्र बड़ी सुंदर हमने बड़े सु, सु सुना ये निर्योग पाश नुर्योग पाश का लक्षण जो है वो भाई कि माने वो बछड़ा जो है वो परम वो उसमें भी टीका में भी कह रहे हैं श्री विष्णा चतुर्थी गाय परम सुशील है वो गाय कभी कूदेगी नहीं, नहीं धार के समय परंतु वो बछड़ा काम वो लोमना जो काम आएगा वो चंचल बछड़े को बांधने देके काम में आएगा तो निर्योग पाशकृत लक्षण विचित्र तो श्री ने निर्योग श्यामचंद लोमना उससे कृत लक्षण हो उससे जिनकी शोभा जो है वो शोभा अपूर्व से बढ़ रही है ऐसे विचित्र शोभा जिनकी बढ़ रही है ऐसे वे राम कृष्ण दोनों सुशोभित हो रहे हैं अपकृत लक्षण यो हो यह द्विवचन का जो प्रयोग है वो भी अपने प्रेम को छुपाने के लिए तो गा गोप कई अनुवनम गोप कई माने बछड़ाओं के साथ अपने गोपों के साथ में गाह अनुवनम गाय जो है उन गायों को एक बन से दूसरे वन में नयेतः जब चराते हुए श्री श्याम ले जा रहे हैं और उदार बेण स्वरिंग उदार बेणु जो है वो उदार बेणु को बजा रहे हैं उदार इसलिए कि सबको आनंद प्रदान कर रहे हैं तो वेणु के उस उदास स्वर को और वेणु कह करके दिखा रहे हैं बकार माने ब्रह्म सुख और ईकार माने भोग सुख इन दोनों को भी जिसने तुच्छ कर दिया है अर्थात इस वेणुनाद के आगे ब्रह्म सुख जो मोक्ष का सुख है साल्वेशन का सुख है वो कहीं भी टिकता नहीं है और इसके आगे इंद्र का जो स्वर्ग का सुख है वो स्वर्ग का सुख ब्रह्मा जी का सुख वो भी कहीं नहीं टिकता है तो बकार और इकार इन दोनों को ऋण्ति माने न्यूनम करोती और ई बे और ऋण माने कम करना तो जो बकार और इकार ब्रह्मानंद और भोगानंद इन दोनों को तुच्छ कर दे ऐसे वेणु से अपूर्व स्वर प्रकट करते हुए और कल पद जो है उनको प्रकट करते हुए वो अपूर्व रूप से विराजमान है अब कल पद करके दिखा रहे हैं कि किसी काव्य की विशेषता शास्त्र में देखें तो किसी काव्य की समालोचना करते समय चार चीजों का विचार किया जाता है सबसे पहले भाव फिर दूसरी वस्तु जो है वो है विचार भाव भाव के साथ में दर्शन दर्शन विचार फिर तीसरी चीज बिंब एक इमेज जो कभी प्रस्तुत करता है बिंब क्या बनता है वो बिंब विधान उसका फिर चौथी जो चीज है वो है उसका कला पक्ष माने भाषा का पक्ष अब ये चार चीज यदि कहीं उत्तम है तो किसी भी काव्य की हम समीक्षा कर सकने में उसकी उत्तमता का विचार करेंगे उसका भाव कैसा है मान रस का विचार उसमें कैसा है अनुभाव विभाव संचारी भाव इन सबों का कैसा वर्णन किया गया फिर उसमें बिंब विधान मान उसने जो उपमान और जो चित्र प्रस्तुत किए हैं वो इमेजेस कैसी हैं वो जो इमेज बनाता है वो इमेज कैसी हैं बिंब कैसी हैं तो पहला है रस दूसरी वस्तु है बिंब तीसरी वस्तु है विचार उनके भीतर वो क्या संदेश देना चाहता है क्या विचार देना चाहता है और उसका अपना दार्शनिक पक्ष क्या है क्योंकि उसकी अपनी विचारशीलता जो है वो विचारशीलता होगी तो दार्शनिक पक्ष और चौथा कला पक्ष अब कला पक्ष में उसकी भाषा छंद ये सब आ जाएंगे अब जहाँ भाषा आएगी वहाँ पर शब्दों का चयन उसने कौन सा किया वर्णों का चयन कौन सा किया है पद का चयन कौन सा किया है उसके वाक्य जो हैं उन बाक्यों का विस्तार कैसा है उसने लंबे लंबे वाक्य लिखे हैं कि छोटे छोटे वाक्य लिखे हैं ये सारी चीज़ें जो हैं उन इन सब का और उनका रस के साथ में कैसे वे तुलना कर रहे हैं उसकी संगति कैसे है मैचिंग कैसे हैं इस सबको कहीं विचार किया जाएगा परंतु काव्य के है ये चारि पक्ष मान रस विचार थॉट जिसको हम थॉट कहेंगे और उस, उसकी कला उसका एक्सप्रेशन करने की उसमें जो कुछ प्रतिभा है तो यहां पर कल पदई करके दिखा रहे हैं कि श्री श्याम सुंदर के गीत नाद से प्रकट होने वाले जो शब्द हैं वे शब्द ही भी परम मधुर हैं और उन शब्दों में प्रकट होने वाले पदों के द्वारा जो विचार हैं वो विचार भी परम अद्भुत होकर के विराजमान वेणु कहकर के ब्रह्मानंद और भोगनंद ये भी सब कहीं पीछे पड़ जाएं और उनमें अपूर्व रूप से बिंब इतने सुंदर प्रस्तुत किए गए हैं कल्पनाशीलता उसमें इतनी सुंदर विराजमान है कल्पना पक्ष भी उसका बड़ा सुंदर है तो रस पक्ष विचार पक्ष कल्पना पक्ष और अभिव्यक्ति पक्ष ये चारों के चारों उसमें अत्यंत अत्यंत मधुर होकर के विराजमान तो कल उन कल के द्वारा बेणू के बेणु के स्वर को प्रकट करते हुए अरी सखियो श्री श्याम सुंदर दे धारण करने वालों में जो स्थावर है उन स्थावरों में तो पुलक उत्पन्न करते हैं और जो जंगम है उनमें वे स्थावरता उत्पन्न कर देते हैं जड़ हो जाता है चेतन चेतन हो जाता है जड़ और जब हम अभ्यास के कारण कार्य करती हैं क्योंकि अभ्यास जो है वो अभ्यास के कारण मन न हो तब भी अभ्यास के कारण अपने आप हम कार्य कर सकते हैं उसमें कोई परेशानी नहीं, नहीं है साइकिल चला रहे हैं कहां पर ब्रेक लगाना है हम विचार नहीं करके नहीं लगाते हैं कि यहां पर ब्रेक लगाना है ब्रेक अपने आप लग जाएगा कोई सामने से वस्तु आ रही है तो अपने आप ही प्रतिक्रिया के रूप में कोई यदि हमको मार रहा है तो हम विचारपूर्वक अपने आप को बचेंगे नहीं यदि कोई मार रहा है तो अपने आप झुक जाते हैं तो जैसे वो जो एक्शन है वो रिएक्शन अपने आप होता है अभ्यास के कारण होता है ऐसे ही हम श्री ब्रिजगोप्य काक कह रही हैं कि हम अभ्यास के कारण ही अपने आप अप कहाँ रास्ता कौन से रास्ते से जाना है ये पता नहीं है पैर अपने आप अप उस रास्ते से चिपके हुए चले जा रहे हैं अपने आप अप अप घर के कामों को कर रही हैं परंतु तो घर के काम में हमारा मन नहीं है हमारी इंद्रियाँ काम नहीं कर रही हैं वो अभ्यास के कारण बस शरीर काम करते हुए चला जा रहा है मन इंद्रिया उस समय अभिनवेश पूर्वक नहीं लगाई गई हैं और जब श्री श्याम मिलते हैं तब कोई टोकता है तब हो आता है और जैसे तैसे काम को पूरा करती है और श्याम जब मिलते हैं तब श्याम से कहते हैं कि प्यारे सब समय वंशी बजाया करो हम कम से कम रसोई कर रही हों उस समय वंशी मत बजाया करो मुर्रप रंधन समय माकुर मुरली महो मधुरम रंधन के समय आप मुरली मत बजाया करो क्योंकि नीरस एंधो रसताम नीरस जो इंधा इन, एंधा माने जो ईंधन है वो तो रसता को प्राप्त हो जाता है और कृषाणु तपे कृषाणु अपे ऐत कृष्ण और कृषाणु माने अग्नि उस समय कृष्टनु हो जाती है आंच जलती ही नहीं है तो रसोई पूरी नहीं होती है तो सबसे मैं रसोई आप वंशी बजाया करो कम से कम रसोई बजा करते समय तो छोड़ दिया करो वंशी बजाना ऐसे स्पंदनम गतिमतास्तरूणाम निर्योग पाशकृत लक्षण विचितम श्याम सुंदर की एक एक शोभा इन प्रियाओं के हृदय में बधी हुई है और कह रही है इन दोनों ने निर्योग पाशकृत लक्षण हो और निर्योग कह, कह रहे हैं कि कभी सखागण श्याम सुंदर से कहते हैं बोले अरे भैया कन्हैया भैया गैया एक तपका पान दूध नहीं दे रही है कभी श्याम सुंदर को आने में देर हो जाए गौशाला में और कोई सखा कहे बोले श्याम सुंदर नहीं आए तो भैया मैं गैया दुहाई लो तो सखा बैठे तो गैया कूद जाए सखा बैठ जाए तो गैया एक तपका दूध नहीं दें कहे भैया कन्हैया तेरे बिना गैया गैया गैया नाए दो जाएंगी तू आ जा और कन्हैया जब आए और जैसे ही आकर के बैठे सोई गैया के थन से खन खन खन करके दूध की धारा जो है वो बे उठे और एक देखची भर के लाए उसको ले जाएं तब तक तो वहां पर क्षीर समुद्र बन जाए दूध फैल जाए दूसरी डेक्ची जब तक लाए तब तक वहां पर पूरा क्षीर समुद्र जो है समुद्र भर जाए तो निर्योग पास वो जो शोभा है श्री श्यामचंद्र की गोदोहन की शोभा वो गोदोहन की शोभा बड़ी अद्भुत शोभा है। श्यामचंद्र की आ, शिष्यामचंद्र बैठे हैं वो वर्णन किया है एक जगह बड़ा सुंदर श्लोक है कि जब बैठे हैं तो आप अपने गैया की जो तुंद है पेट पेट की जो झालर है उस पेट की झालर से चपक के बैठे हैं और आपका मयूर मुकुट जो है वो तुंद से गैया के पेट से तकरा करके मुड़झा रहा है और चरण जो है उन चरणों के पंजे को ऊंचा करके आप बैठे हैं गोदी जो है उनमें आपने दोहनी ग्रहण कर रखी है और गैया के चरण से चिपक करके बैठे हैं और जब धार का, का, का, का, का, निकाल रहे हैं तो उस समय एक धार दोहन पहुंचावत एक धार जहां ठाड़ी प्यारी देन दोहत अति ही गति बाढ़ी जब श्याम चंद्र गैया दोहा उस समय देन दोते समय अत्यंत अत्यंत गति जो है वो बढ़ रही है और वो अपूर्व शोभा जो है वो शोभा उस समय प्रकट हो रही है गोदन की जो शोभा है बड़ी सुंदर वो शोभा ही ऐसी अपूर्व जो शोभा है वो विराजमान हो रही है अच्छा एवं विधा भगवतो या वृंदावन चारिण है वर्णय गोप्य क्रीड़ास्तन्मयताम यही हो एवं वेधा श्री सुखदेव जी कह रहे हैं कहां तक वर्णन करें एवं वेधा एवं कहकर के इस प्रकार के प्रियाओं के अनंत अनंत वचन है एवं वेधा भगवत या वृंदावन चारिण है श्री श्याम सुंदर भगवान होकर के विराजमान है और भगवान होने का मतलब है कि जिनमें मोहन इत्यादि जितने भी गुण हैं वो विराजमान है ऐश्वर्य समग्र यशवीर ये तो रूप से विराजमान है ही है और जिनमें मोहनता जो है वो मोहनता मोहनमर्षणम रूपम बलम वैदग में बचो अभिलाषो पन्न भगीतिंगना रस में भगवान के छह गुण हैं मोहनम माने आकर्षण करना मोहन मन मोहित करना किसी को बिल्कुल आकर्ष मोहित कर लेना मैसमेटिक की तरह से मैंने कहीं का हाँ मोहित कर लेना दिखे दिखे हाँ मोहनम करषण और रूपम कर आकर्षण करना किसी को अट्रैक्ट मोहनम करषण रूपम बलम बल में है चौथा हो गया बल और बैदग्ध पांचवा हो गया बेदग्धता माने एक काम में पांच काम हो जाएं वो जैसे वो वो का होते ना टू किल टू वर्ड्स विद वन स्टोन वो एस, उसका उसी का नाम है विदग्धता जहां एक कार्य को करते हुए कई कार्य संपादित हो जाएं वो, वो उसको कहते हैं विदग्धता तो मोहनम करषणम रूपम बलम बैदग्ध ये विदग्धता कहलाती है विदग्धता उसी कहते हैं कि एक काम किया जा रहा है उसके साथ साथ कई कार्य जहां संपादित हो जाए और वे सारे कार्य उपयोगी हैं कार्य के साथ में कई कार्य संपादित हो जाए सब उपयोगी वो होने जहां पर आ, गोरस बेचे और हर मिले एक पंथ दो काज तो जहां एक पंथ दो काज है उसका नाम है विदग्धता और, और अभिलाषोपत्व और सर्वदा सर्वदा अभिलाषा से युक्त होकर के विराजमान तो ये ब्रिज में छह छ्य तो वो है के ऐश्वर्य समग्रस् वीर से यश्रीय ज्ञान वैराग्य श्री शरणनाम भग इतिंगना और ब्रज के जो भगवान हैं उन ब्रज के भगवान में मधुरता के छह ईश्वर छर्य मोहनम रूपम बलम वैद्य में अभिलाष अभिलाषोपन्न अभिलाषा से उत्पन्न होकर के जो विराजमान हो ये शरणाम भग ये शरण नाम मान छ भग भग माने ऐश्वर्य ये इंग अंगना मे ये संज्ञा है अंगना मे संज्ञा ये छह ऐश्वर्य की ही संज्ञाएं शरणाम भग इसलिए भगवान इतिना से जो युक्त होकर के विराजमान हो उनका नाम भगवान होकर के विराजमान भगवान ऐश्वर्य से जो युक्त होकर के विराजमान है उनका नाम भगवान है। तो अभिलाषोपत्व माने अभिलाषा से युक्त होकर के सर्वदा सर्वदा वे प्रिया से मिलने की अभिलाषा वाले हैं माने टू मे मानेस जो है वो उनमें सर्वदा सर्वदा विराजमान तो अभिलाषोपत्म अभिलाषा से वो युक्त होकर के सर्वदा सर्वदा विराजमान ये शाम की भगवाने ऐश्वर्य अंगना अंगना माने ये संज्ञा है अंगना मान संज्ञा है तो विधा भगवता हा। इस प्रकार भगवान की अब ये भगवान कैसे हैं वृंदावन चारणा श्री वृंदावन में विचरण करने वाले जो भगवान हैं उनकी वर्णय मिथो अब यहां पर सुखदेव जी स्पष्ट रूप से कहने लगे माने वृंदावन चारणा कहकर के बलदाव जी का नाम नहीं लिया यहां पर एक वचन का प्रयोग करने लगे बलदाव जी से का नाम ले रहे हैं ये भले कि निर्योग पाशकृत लक्षण द्विवचन का प्रयोग कर रहे हैं ष्ठी द्विवचन का पंच द्विवचन का प्रयोग न करके यहां पे इनकी आसक्ति जो है वो एकमात्र श्रीकृष्ण में ही है तो वृंदावन में विचरण करने वाले जो श्याम सुंदर हैं उनकी लीला का वर्ण्यंत तो वर्णन करती हुई मिथा परस्पर अपनी सखियों के बीच में बैठकर के परस्पर उस लीला का वर्णन करती हुई ये विराजमान है और ये गोप्य जो वाणी के द्वारा पान करा रही हैं के द्वारा पान कर रही हैं जो इंद्रियों के द्वारा श्याम सुंदर का माधुर्य का पान करती हैं इंद्रियों के द्वारा श्याम सुंदर को अपने माधुर्य का पान कराती हैं ऐसी ये है गोपीगण क्रीड़ा तन्मयता में तन्मय हो गई क्रीड़ा में तन्मय हो गई माने जल्दी से अभिसार करती हुई ये अब श्याम सुंदर के बेड़ो को सुनकर के श्री कुसुम सरोवर पर पहुंच गई और कुसुम सरोवर पर पहुंच के वहां सूर्य पूजन के बहाने ये अड़ी सके सूर्य पूजन करने के लिए जाना है तो यहां पर जल्दी से पुष्प तो कर लें ऐसा कहते हुए कुसुम सरोवर पर श्री किशोरी जो पुष्प कर रही हैं इधर श्री श्याम सुंदर आप काम में भोजन था के ऊपर आपने छाक आरोक ली यशोदा मैया ने जो छाक भेजी वो छाक आनंद पूर्वक आपने आरोग ली है और छाक आरोगने के बाद में श्री श्याम सुंदर धनिष्ठा जी जो है वो धनिष्ठा जी ने सारा सामान जो बची वो गंगाल जो आई थी बड़े बड़े काबर के ऊपर रख के उन सारे सामान को तो वापस भिजवा दिया नंद भवन नौकर जो आए थे सेवक जो आए थे चित्रक पत्रक वो उस कांवर को लेकर के और तो गए हैं नंद भवन और श्री धनिष्ठा जी उनसे एकांत में श्री श्यामचंद्र कभी पूछ रहे हैं और उन्होंने संकेत किया कि श्री प्रिया जी भी आ रही हैं और श्री बृंदा जो हैं उन वृंदा ने उस समय श्री तुलसी मंजरी को भेजा श्री रूप मंजरी जो हैं वो, है, वो रूप मंजरी जी को भेजा है और रूप मंजरी जी उस समय श्री किशोरी जी को अभिसार कराती हुई श्री कुसुम सरोवर पर उस समय पधारे हैं कुसुम सरोवर पर लेकर के आई हैं श्री प्रिया जब कुसुम सरोवर पर पुष्प चयन कर रही हैं इतने में ही श्री वृंदाजी और ललिताजी इन दोनों की मिली भगत से श्यामसुंदर के पास में खबर पहुंच गई कि श्री प्रिया जी पहुंच गई हैं अब कुसुम सरोवर पर और उस समय श्री श्यामसुंदर आप अकेले आप सुबन मधुमंगल इनके साथ में उस समय आए और सुबर्ण मंगल के साथ में आकर के और कह रहे हैं अरे कौन है कौन है श्री श्याम सुंदर कह रहे हैं कौन कौन हम हैं बो तुम कौन हो किशोर जी श्याम सुंदर कह रहे हैं कौन है कौन है श्री किशोरी जी कह रही हैं हैं कौन हम हैं बो तुम कौन हो बोले हम अपने वृंदावन में अपने पुष्पों का चयन करने के लिए आई है बोले अरे हमारे वृंदावन को इन्होंने ही उजाड़ किया है हमारे वृंदावन के फूलों को ये चुनकर के वो अपना श्रृंगार धारण करके बैठी हैं वृंदावन के मधुमंगल कह रहे हैं वृंदावन के जितने भी पशु पक्षी हैं उन सब ने आकर के हमसे शिकायत की है कि महाराज हमारी रक्षा करो रक्षा करो इन गोपिकागणों ने वृंदावन की संपत्ति लूट ली है वृंदावन की संपत्ति कैसे लूट ली है बोल सब कह रहे हैं कि वृंदावन की संपत्ति लूट ली है जितने भी नए पत्ते हैं वे कह रहे हैं कि देख लो प्रियागणों के श्रीहस्ती की जो शोभा उस शोभा ने हमारी शोभा को लूट लिया है कर, जो करपल्लव हैं उन करपल्लवों के द्वारा वो जो नए किसल हैं उन किसलों की शोभा को लूट लिया गया है भोरा कह रहे हैं इनकी अलकावली ने हमको लूट लिया है सिंह कह रहे हैं कि हमारी शोभा को इन प्रमदाओं की कटी जो है उसने लूट लिया है हंस कह रहे हैं हमारी शोभा जो है उसको इनकी चाल ने लूट लिया है कोयल कह रही है आहा हमारी जो शोभा है उसको इन प्रयागणों की इन इन गोपियों के कंठ जो है उन्होंने लूट लिया श्री ललता जी कहे हैं बोले अरे लूटा है हमारी सखी तो अपने प्रजा वृंदावन की जितने भी पशु पक्षी लता इनको उल्टी संपत्ति प्रदान कर रही हैं इसलिए इतनी सुंदर शोभा जो है वो सर, शोभा सब जगह फैल रही है ये अब गौड़ियाओं की जो उपासना पद्धति है उसमें झगड़ा ही झगड़ा हर जगह हर जगह झगड़ा झगड़ा ये बस आप ये ये आपस में झगड़ा कर रहे हैं वे कह रहे हैं कि नहीं तुमने लूट लिया है और वृंदावन की जो शोभा है वो सब केंद्रीभूत होकर के श्री राधारानी में समा है और श्री राधारानी कह रही है सखी राधारानी की सखी कह रही है कि नहीं देखो हमारी प्रिया ने अपनी शोभा वृंदावन को दान की है नैन की कमलों की जो शोभा है नेत्रों की जो शोभा इन्होंने कमलों को प्रदान कर दी अपनी क्षीण कटी की शोभा इन्होंने सिंहों को प्रदान कर दी अपने चरणों की शोभा इन्होंने हंस को प्रदान कर दी है गति की अपनी श्री भुजा जो है उनकी जो लचक उस लचक की शोभा को इन्होंने वृंदावन की जितनी भी लताएं हैं उन लताओं को प्रदान कर दिया है सुंदर कंठ की जो शोभा है वो कोयल को प्रदान कर दी है और वृंदावन हरा भरा दिख रहा है तुम कह रहे हो कि वृंदावन को लूट लिया लूट लिया जाता तो वृंदावन ऐसा हरा भरा दिखता और उस समय श्री श्याम सुंदर स्वयं उस समय शिवप्रिया जी को पकड़ने के लिए जब जाए तो शिवप्रिया वृक्ष के बीच में फुलवारी जो है वो फुलवारी के बीच में आकर के और छिप जाए और अपना मुख सामने प्रकट कर रही है और मुख दर्शन करके श्याम सुंदर उस मुख दर्शन करके आनंद हो रहे हैं और शिव प्रिया की जो शोभा वो वृंदावन के फूलों के बीच में छिप जाए छिप रही है ये ये सारी लीला जो है वो केवल एक शब्द श्रीमद्भागवत ने एक शब्द दिया कि क्रीड़ा स्तन्मय ताम्यय क्रीड़ा में तन्मय होकर के विराजमान हुई और उसमें मध्यान की जितनी भी शोभा है वो एक शब्द में श्री सुखदेव जी ने वर्णन करते पूरा मध्यान क्रीड़ा विलासास्तन में वर्ण्यंत तो मिथु गोप्या ऐसे श्यामचंद्र की वेणु माधुरी का वर्णन करती हुई यह गोपीगण क्रीड़ा स्तन में ताम्यू अभिसार करके पधारी श्री राधाकुंड में श्री राधाकुंड में अभी गई नहीं है और श्री प्रिया जी शाम सखी से कह रही हैं बोले अरे सखी सुना गया है कि श्याम सुंदर चंचल राधा कुंड पर बैठे हैं तो सखी आ गई तो क्या है अरे मानसिक ज्यादा दूर थोड़ी है हम क्यों राधा कुंड में स्नान करने के लिए जाएं? हम उल्टे रास्ते चलती हैं और उल्टे रास्ते जाकर के मानसी गंगा में स्नान करके फिर सूर्य पूजन करने के लिए निकल जाएंगे ललताजी है, है? मैं हूं तो सही ललता अरे श्याम सुंदर हमारा क्या व्यगार करेंगे हमारा राधा कुंड है श्याम सुंदर वहां पर आए हैं बोल सुना है वो चंचल वहां पर बैठे हुए हैं राधा कुंड की बुरजी के ऊपर वो चंचल बैठे हैं हाय हम कैसे स्नान करेंगे बोले उनकी जगह क्या राधा तो हमारा है हम श्याम को हटाएंगे और हम क्यों हट जाएं श्याम को वहां से हटना पड़ेगा राधा हमारा वृंदावन हमारा बने हैं हम क्यों हटे और ऐसे श्री ललता जी जान करके श्री श्याम किशोरी जी को उस समय कुसुम सरोवर पर ये ले जाती हैं और कहती है अरी सकी सूर्य पूजन करना है तो ला पहले पुष्प चयन कर ले पुष्प चयन करते हुए जब विराजमान उस समय झगड़ा करने लगे श्याम सुंदर के हैं हमारे वृंदावन को तुमने उजाड़ा श्री किशोरी जी के हैं हमारे वृंदावन को तुमने उजाड़ा यहां पे पता लगा है कि तुम अपनी गैयाओं को चराने के लिए आते हो और तो हमारी गैयाए तुम्हारी गैयाएं हमारे वृंदावन के पुष्पों को हमारी वृंदावन की घास को चढ़ जाती है अभी तक हमने तुम्हारे ऊपर कृपा करके तुमसे कोई कर नहीं मांगा परंतु तो आप जब तुम संकोच नहीं कर रहे हो तो कहीं तुम अपना अधिकार नहीं जमा लो इसलिए हमको अब तुमसे कर लेना पड़ेगा हमको उल्टा कर दो हमारे वृंदावन में तुम अपनी गैया चरा हो और पुच्छी जो है वो पुच्छी देनी पड़ती है जैसे ग्वारिया को कहीं गैया चराने ले जाए तो उसको देनी पड़ती है तो तुम हमको पुच्छी प्रदान करोगे हमको हमारे वृंदावन में गैया चराने का जो कर है वो कर प्रदान करोगे ऐसे क्रीड़ा तन्मय ताम्यु ये क्रीड़ा में तन्मय होकर के श्री प्रिया जी विराजमान है। तो तो हुए हैं तो वर्णय तो मिथु ऐसे परस्पर वर्णन कर रही है और फिर वही श्री श्याम सुंदर की के द्वारा, द्वारा श्याम सुंदर की बंशी किशोरी चोरी करती हैं वंशी चोरी करके फिर झगड़ा करते हुए श्याम सुंदर प्रिया जी को पकड़ करके कर बोले नहीं तुमको मदन नीति जो है वो मदन के पास में ले जाना पड़ेगा कामदेव कामदेव जो है वो कामदेव महारा चक्रवर्ती उनके पास में तुमको ले जाना पड़ेगा और श्री प्रिया जी को हाथ पकड़ करके और आप निकुंज मंदिर में ले जाए और सब सखी पूछ रही है बोले मदन द्रपति के सामने जाकर के फिर क्या निर्णय हुआ बोले मदन द्रपति ने कहा आप दोनों को झगड़ा नहीं करना चाहिए कभी झगड़ा हो तो वृंदा जैसे कहें उनके हिसाब से वहीं झगड़ा पूरा कर लिया करो यहाँ पर हमारे पास में शिकायत लेकर के आने की जरूरत नहीं है <laughs> ये वृंदा जो है वो वृंदा वृंदा जो हैं वो उनके हिसाब से वृंदा जैसे समाधान करें उस तरह से समाधान कर लेना उचित होगा ऐसे मध्यान्ह लीला जो है वो फिर श्री प्रियालाल दोनों आनंदपूर्वक फिर वृंदावन जो वो वृंदावन में बिहार करने के लिए पधार और श्री राधा और श्री वृंदावन उनमें फिर एक एक कुंड में पधारे एक एक जगह पधारें और श्री वृंदावन के छह विभाग उन छह विभाग में आनंदपुर पधार रहे हैं कहीं बसंत कांत विभाग है जहाँ पर बसंत की अपूर्व शोभा है फिर आगे चले तो निदाग सुभग जो वृंदावन का विभाग है वो आ जाए जहाँ ग्रीष्मकाल की अपूर्व शोभा है फिर वर्षा हर्षद जो वृंदावन का विभाग वहाँ पधारें वहाँ वर्षा की अपूर्व शोभा हो रही है फिर शरदामोध शरद ऋतु जो है वो शरद ऋतु की अपूर्व शोभा आगे जो चली वृंदावन का एक विभाग आ जाए जहाँ पे शरदामोदरद शर्द जो है वो शरद की शोभा प्रकट हो रही है फिर हेमंत कांत जो और शिशिर सुभग ऐसे जो छह जो विभाग हैं वृंदावन की षड उन छह षड के विभाग को आनंद प्रियालाल आनंदपूर्वक दर्शन करते हुए और फिर विराजमान हो रहे हैं और फिर मध्यान्ह में श्री प्रिया जी सुख को सिखा रही हैं शाम सुंदर सारिका जो है सारे जी उनको शिक्षा प्रदान कर रहे हैं सुंदर फूलों का एकदम गल गलीचा बैठा हुआ है और उस गलीचे में आकर के श्री प्रियालाल बिराजें वहाँ पाशा क्रीड़ा चौपड़ पासी जो है वो चौपड़ पासे आनंदपुर और प्रियालाल दोनों खेल रहे हैं नुकुंज में बिलास कर रहे हैं तब जब अपराध दोपहरी पूरी होने लगे इतने में ही फिर वो आ, मुखराजी जो है वो मुखराई गांव से मुखराजी आ जाए मुखराई गांव जो है वो मुखराई गांव से मुखराजी आ जाए बरसानी के पास नहीं है मुखराई तो मुखराई गांव से मुखराजी आया और बोले अरे बड़ी देर कर दी नहीं तुम्हारी अभी पूजा पूरी नहीं भई का उस समय शिव शाम सुंदर छिप जाए और श्री किशोरी जी जो है किशोरी जी उस समय सूर्य पूजन करने के लिए तैयार होकर के पधारे और कह रही है कि मैंने अभी आ, कोई पूजन कराने वाला कोई पुरोहित नहीं मिला है बोल किसी को ढूंढ के लाओ फिर शाम सुंदर ही ब्राह्मण बन करके आ गया मधुमंगल शाम सुंदर और फिर कृत्रिम मंत्र जो है उन कृत्रिम मंत्रों के द्वारा नित्य पूजन कराए ये नित्य की लीला है और मुखरा कह बोले ये मंत्र तो कभी सोनो नहीं कौन सा मंत्र है मैं तो रोज पूजा कर भी आऊं बोले अरे डोकरी तू का जाने तू का चुना जाने ये आ, जो कौसुमे शाखा की तृतीय पुरुषार्थ साधिका ललना हितकारी रचा है कौसुमे शाखा कुसुम का यशु माने बाण कुसुम का बाण किसका है कामदेव बोले कामदेव की कौसम का शुभी शाखा की तृतीय पुरुषार्थ तृतीय पुरुषार्थ कौन है काम तो काम तो का साधन करने वाली तृतीय हितकारी रचा है। बोले तुम नहीं जानती हो ये ललना हितकारी रचा है। बोले हाँ बेटा तू सही कह रहे तू तो पौर्णमासी जी को नहाती है <laughs> <laughs> मत मंगल उस समय खूब हंसी कर और श्री श्यामचंद कृत्रिम मंत्र जो है वो कृत्रिम मंत्र के मं द्वारा उस समय श्री सूर्य जो है उस सूर्य की पूजा करा है और श्याम सुंदर कह रहे हैं बोले ना ना हम आ, पहले वर्ण तो करो तो श्री किशोरी किशोर ही है नहीं, नहीं। प्रमदा स्पर्श नहीं करते हैं इसलिए कुश जो है उस कुश से खाली हमारे हाथ को छू लो तो कुश से वो स्पर्श नहीं करेंगे केवल कुश कुश जो है उनसे हाथ स्पर्श करेंगे बोले हो गया इतने भी वर्ण हो गया बस हम हम आ, प्रमदा का स्पर्श नहीं करते हम स्त्री जाति का स्पर्श नहीं करते हैं ब्रह्मचारी हैं हमारा व्रत है और वो सभी श्री श्याम सुंदर अपना बिल्कुल दिखा रहे हैं और कुश के द्वारा श्री श्याम सुंदर का स्पर्श कर रही हैं श्री राधारणी और मधुमंगल जो है वो मधुमंगल उस समय पूजन में सहायक होकर के विराजमान है बोले भाई भूल दक्षिणा तो हमको ही मिलेगी और फिर दक्षिणा जो है वो दक्षिणा देने के बाद द, जब दक्षिणा आती है उस समय श्री श्यामचंदर से किशोरी जी से कुशोरी कहते बोल कहते ना ना हमको दक्षिणा की आवश्यकता नहीं है हम तो परोपकार के लिए काम कराते हैं मजमल करें नहीं दक्षिणा देनी पड़ेगी बिना दक्षिणा की पूर्ति नहीं होती है यज्ञ की इसलिए दक्षिणा ये कह रहे हमारी सखा दक्षिणाधनी चाह रही कोई बात नहीं है परंतु तो दक्षिणाध्य बिना कोई काम चलता है क्या तुम्हारा यज्ञ पूरा नहीं होगा बिना दक्षिणा के दक्षिणा दो और उस समय श्री किशोरी जो अपने श्री हस्त से निकाल करके बड़ी सुंदर मु, अंगूठी मुद्री वो श्री श्याम सुंदर को देती हैं श्याम सुंदर उस समय मुद्री लेते नहीं हैं श्याम सुंदर जो हैं वो मधमंगल को देते हैं भले इनको ही दे दो हमारी दक्षिणा जो है वो इनको ही दे दो मधुमंगल लेते मधमंगल कहते हमारी भी तो चाहिए दक्षिणा यह तो आचार्य की दक्षिणा हुई और हम जो साथ में पूजन कराने वाले उन असिस्टेंट की भी तो दक्षिणा चाहिए वो दक्षिणा कहाँ है फिर दूसरी अंगूठी <laughs> तो तो <laughs> और निकाल करके दे बेचारे दोनों थे और जब जाए तो <laughs> बोले अब ये पूजा की जो भोग सामग्री है ये कहते हैं भाई हम तो महावैष्णव महा हैं और वैष्णव होने के कारण विष्णु प्रसाद के अतिरिक्त किसी अन्य देवता का प्रसाद हम ग्रहण नहीं करते हैं मधुमंगल कहते हैं हम सब लेते हैं <laughs> तो मतलब हम तो सब देवताओं के प्रसाद लेते हैं ऐसा कहकर मधुमंगल पूरी पोटरी बात है और मधुमंगल की पोठरी साफ सखा लूट खाए <laughs> और तेरे हाथ में का अंगूठी वो अंगूठी में सब सखा लूट ले ऐसे <laughs> पूरा ये ये लिया तो क्रीडास्तन वयता में यही वो एक संकेत में एक शब्द में ये मितम से सारम च बचे हुए वाग्म एक कितने से जरा से शब्द में पूरी की पूरी बात जो है वो बात कह दी तो क्रीड़ा में तन्वयता क्रीड़ा स्तन वेताम यहाँ पर स्वरूप तन्वयता नहीं है ब्रह्म नहीं है लीला का वर्णन करते करते आ, ये कहीं कूटस्थ स्थिति नहीं है बल्कि क्रीड़ा तन्मयता को ही प्राप्त हो रही है। देंगे क्रीड़ातन्मयता ही यहां का परम फल है क्रीड़ातन्मयता एवं विधा भगवत अब ये गोप का गणों की जो गण है एक शब्द दिया उड़ा। उड़ा का तात्पर्य है कि जिनके पतिम्य गोप है, तो है पति नहीं पति तो कृष्ण ही है पति मन्य माने मानती हैं कि ये कोई पति हैं हमारे तो जिनके पति मन गोप्य है अर्थात जिनके विवाह हो गए हैं उन गोपणों का नाम है उड़ा उनको उन, उन यूथ को कहेंगे उड़ा और दूसरी है अनूढ़ा उन अनूढ़ाओं के प्रेम का आप वर्णन कर रहे हैं हां धन्यवाद कन्यागर जो है जिनके विवाह नहीं हुए जो बालिका होकर के ही विराजमान है हाँ, जिनका वृत्त किया और उनके आगे के अध्याय में ये जो अध्याय था ये तो केवल बीस श्लोक का अध्याय था बहुत छोटा सा अध्याय था वो पहले पे, के तो वो केवल तेरह श्लोक हैं वे गीत के बड़े मध्य एक, एक एक श्लोक मैंने बड़े भावपूर्ण श्लोक है अच्छा तो अब वस्त्रहरण लीला जो है वो बस्त्रहरण लीला का वर्णन करें उहां का प्रेम वर्णन करके अब अनूढ़ाओं के प्रेम का ब्रज गोपीका प्रेम का वर्णन करे इन अनूढ़ाओं में को कहीं पर रूप में और कहीं स्वकिया रूप में भी स्वीकार किया गया उनकी स्वकीय रूपता क्या है श्री उज्जवल निर्मणी में रूपस्वामी जी ने बड़ा विचार किया है ब्रज गोपिकावर्ण के दो भेद किए स्वकिया और परिया इनमें स्वकिया वे हैं जिनको कि श्री श्याम ने कहीं वरण किया है श्याम के द्वारा जो परिणीता होकर के माने आशीर्वाद और वरदान के द्वारा परिणित होकर के विराजमान हैं जिनको स्वीकार किया गया है वे ही स्वकिया होकर के विराजमान हैं स्वकिया होने का तात्पर्य ये नहीं है कि उनका अग्नि के ब्राह्मण की मंत्र की और काल की इन चार वस्तुओं की उपस्थिति में कहीं उनको स्वीकार किया गया हो जिनको स्वीकार भी किया गया है वे भी स्वकीय होकर के विराजमान हैं श्री श्यामचुंदर ने इन धन्यादि कन्या को इस तरह से स्वीकार किया कि तुम सब आगामी तुम्हारे संकल्प को मैंने जान लिया है और आगामी शरद ऋतु की रात्रि में आपको मैं स्वीकार करूंगा आप रास में सम्मिलित होंगी ये श्री श्यामचुंदर ने जिनको आशीर्वाद देकर के जिनको चुना उनको भी स्वकीय माना जा सकता है वो में भी कभी शादी नहीं था। हाँ वो कुछ नहीं था। वो जो था। हाँ नहीं हाँ हाँ हाँ खाली खाली वचन के द्वारा स्वीकृति है वचन के द्वारा इनकी स्वीकृति है क्योंकि आगे आ, आ, आ, आगे श्री श्या कहेंगे कि मैंने मैंने तुम्हारे संकल्प को जान लिया है मय माँ रनसेपा आगामी षड ऋतु की रात्रि में तुम सब मेरे साथ में बिलास करती हुई विराजमान होगी याताबला ब्रजम सिद्धा हे अबलाओ तुम जाओ और मय रंसे क्षपा रात्रि में अब आ, आगे की रात्रि में तुम मेरे साथ में बिलास करती हुई विराजमान होगी तो ये जो स्वीकृति है इस स्वीकृति को ही बस स्वीकृति मात्र को ही वहां पर कहीं मान लिया गया जयराधे बड़ी कृपा मई तो महाराण से तक क्षपा ख्रप, तो ये शरद शरणत्व की रात में आप इनको स्वीकृत इनकी जो स्वीकृति है वो स्वीकृति ही इनका विवाह है इसलिए वो माने वो विवाह नहीं है परंतु तो उस, उसको ही हम आ, कहीं स्वकीय और पर यह स्वकीयत्व तो जो है वो स्वकीयत्म इतने में ही इनका सिद्ध हो रहा है विवाह तब माना जाता है जबकि ब्राह्मण अग्नि मंत्र और काल ये चार चीज इकट्ठी हो तो विवाह है अब रंगमंच के ऊपर कोई मंत्री भी बोल रहा है कोई अभिनेता कहीं प्रयोग भी कर रहा माने वो विवाह के मंत्री भी बोल रहा है वो पुरोहित भी है ब्राह्मण भी कदाचित वो कोई अभिनेता हो और उस समय अग्नि भी कहीं जलाकर के रंगमंच में दिखाई जा रही हो परंतु तो उसको विवाह नहीं माना जाएगा क्यों काल नहीं है वैसा संकल्प नहीं है इसलिए उसको विवाह नहीं माना जाएगा जहां चारों चीजें विराजमान होती हैं वहां पर भी उसको ही विवाह कहा जाता है परंतु यहां पर श्री श्यामचंद्र ने व्यवस्थित इन प्रयागरणों को स्वीकार किया और यह कहा कि आगामी शरणी में तुम तो मेरे साथ में मिलन करोगे तत्वतः तो ये ब्रजगोपिक सबकी सब परक्रिया ही है और इन विवाहिता होने पर भी इनमें प्रक्रियात्व की जो स्थिति है वो निरंतर निरंतर बनी हुई सुखदेव जी इन बालकाओं का वर्णन कर रहे हैं कि हेमंत पृथ्वी मासी नंद ब्रज कुमार्य का अगहन का महीना आया हेमंत का प्रथम महीना हेमंत ऋतु का प्रथम महीना तो मैंने ये मार्गशीर्ष का महीना आया है और कहीं कहीं कार्तिक नियम सेवा यह गोप मास में भी रहती है तो कार्तिक नियम सेवा जो है कार्तिक नियम सेवा ही गोप मास में भी अगेन में भी रहती है तो हेमंत के प्रथम मास में क्यों जी इन्होंने हेमंत का महीना क्यों चुना बोले हेमंत का महीना इसलिए चुना कि श्रीमद् भागवत गीता में कहा गया कि उसमें कि महीनों में मैं अघेन का महीना मार्गशीष जो है वो अघेन का महीना जो है वो आ, आ, ये कहीं ठाकुर जी की विभूति है और इनको देवी से कोई मतलब है नहीं यदि देवी का व्रत कर रही होती तो यह चैत में करती देवी का व्रत करती होती तो क्वार के महीने में करती परंतु तो ये न तो चैत के महीने इन्होंने अपनाया और न इन्होंने क्वार का महीना अपनाया आश्विन का महीना भी नहीं अपनाया और चैत्र का महीना भी अपनाया इन्होंने हेमंत का महीना अपनाया और हेमंत का जो महीना है वह श्याम सुंदर की विभूति है इसलिए हेमंत प्रथम मासी हेमंत के हेमंत ऋतु के प्रथम महीने में छह ऋतु हैं दो दो महीने के एक एक ऋतु होती हैं तो हेमंत का जो पहला महीना है माने अगहन का महीना उसमें नंद ब्रज कुमार का अघहनोपूस ये दो हेमंत हैं और महा और ये शिशिर हैं ये शिशिर हैं और चैत्र वैशाख ये बसंत हैं तो हेमंत प्रतिमा से अघयन के पहले महीने नंद ब्रज कुमारिका नंद बाबा के ब्रज की ये कुमारिका है और कुमारिका होने का तात्पर्य है इनकी अवस्था चार चार पांच पांच वर्ष से ज्यादा नहीं है क्योंकि शास्त्र में यह कहा गया कि आ पंचमाब्दम कौमारं पाँच वर्ष तक की जो अवस्था है वो कुमार अवस्था है उसके उसके बाद में फिर पौगंड अवस्था हो जाती है पौगंडम दशमावधि दस वर्ष की अवस्था जो है वो पौगंड है और कईोरम षोरशावधि सोलह वर्ष तक की जो अवस्था है वो कईोर हो जाएगी तो ये नंद ब्रिज कुमार का है नंद ब्रिज की छोटी छोटी सी बालिका हैं और अभी इनके विवाह हुए नहीं है सगाई भी नहीं हुई है नंद बाबा के अब नंद ब्रिज कहकर के नंद बाबा के ब्रिज में सभी ही आनंद पूर्ण होकर के विराजमान हैं और ये व्रज व्रज की कुमार का है अर्थात ये कहीं गमन करने में युक्त होकर के भी विराजमान है वृजन कर सकने में समर्थ है घूमने फिरने में ये समर्थ होकर के विराजमान है व्रज वृजन कहते हैं जहाँ एक निश्चित लक्ष्य को लेकर के गति की जाए उसका नाम है वृजन वो वर्जन जो है वो न दोलन है न वो पर्यटन है न परिक्रमण है इन सब से वर्जन अलग होकर के विराजमान है दोलन में सदा संदेह रहता है पेंडुलम की तरह से संदेह है दोलन में जो परिक्रमण है उसमें घूमा जाता है परंतु केंद्र का विचार नहीं होता है वहां पर पर्धी को पकड़ के घूमा जाता है परिक्रमण में भ्रमण जो है उसमें कोई उद्देश्य नहीं होता है अमुक जगह अमुक जगह तक जाना है यह भ्रमण का कोई उद्देश्य नहीं है कहां तक जाएंगे उसमें कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं है तो ब्रजन जो है अमुक जगह मुझे पहुंचना है इसका नाम है ब्रजन और यहां पर कृष्ण सुख के लिए ही जिनकी चेष्टाएं हैं उनका नाम है ब्रज वे हैं ब्रजवासी कृष्ण सुख के लिए जो निरंतर विचार करने वाले होकर तो नंद ब्रिज कुमार का नंद बाबा के ब्रज के माने जहां पर सारे रस विराजमान है और कृष्ण को सुख देने की भावना जहां विराजमान है शब्द का एक अर्थ होता है समूह ब्रज का दूसरा अर्थ होता है लक्ष्य पूर्वक गमन ये दो ब्रज के अर्थ है तो जहां पर सारे रस का समूह विराजमान हो और जहां पर लक्ष्य जो है वो लक्ष्य पूर्ण रूप से विराजमान तो हो तो नंद वृज कुमारिका यह की कुमार का होकर के विराजमान है अब चेरु हविष्यम भुंजान इन्होंने अन्न खाना छोड़ दिया और हविष्य जो है वो हविष्य फलाहार के जो अन्न है फलाहार की जो वस्तुएं हैं उनको फलाहार को ही खा रही हैं हविष्य जो है वो हविष्य को ही ये खा रही हैं चेरो और हविष्यम भुजाना तो श्री बल्लभाचार्य जी ने निरूपण किया बृज गोपिकागणों के द्वारा कृष्ण सुखार्थ इंद्रिय सुख का त्याग यहाँ पर प्रकट हो रहा है हविष्यम भुजाना में के अन्न खाना इन्होंने छोड़ दिया हविष्य हबिश, हविष्य जो है वो हविष्य खाती हुई हविष्य में फल फलाहार का जो समा वगैरह ये जो फलाहार की जो सामग्री है उसको खा रही हैं और इसका मतलब है देह सुख जो जुवाह के सुख हैं उनका भी इन्होंने व्रत में त्याग कर दिया है हविष्य बुंजाना कात्यायन न्यर्चन अम्रतम और इन्होंने कात्यायनी जो है उन कात्यायनी के अर्चन के व्रत को इन्होंने ग्रहण किया और कात्यानिक अर्चन को हविष्यम भुंजाना हविष्य को खाती हुई कात्यायन के अर्चन के वृत्त को कर रही हैं अब देह कतक नहीं ऐसा नहीं, नहीं है वो हविषन्न का तात्पर्य मैंने सब जिसमें हल लगा करके जिसकी खेती नहीं की जाए ऐसे अन्न का नाम हविष्य है हल के द्वारा जो उत्पन्न किया जाए उसको कल, कल्टीवेशन में उसको तो मैंने अन्न कहेंगे हाँ और जो हल से नहीं उत्पन्न होता है उसको हविष्य कहते हैं शायद ऐसा ही होगा कुछ होगा या उसको आ, कहीं उस तरह स्वीकार किया गया होगा ये तो बन के आ, आ, बन के वो हैं मैने परंतु मैंने मुख्य रूप से ग्रेन जो है वो ग्रेन उनको कहते हैं जो हल के द्वारा उत्पन्न होती है हल लगा करके जो गेहूं चावल चना ये सब जो हल लगा करके उत्पन्न होते हैं उनको अन्न कहते हैं और जो हल के द्वारा उत्पन्न नहीं होते हैं स्वाभाविक रूप में ही कहीं उत्पन्न होते हैं उनको माने वो हविष्य कहते हैं और फलहान में जिनको ग्रहण किया जा सकता है बत्तीसवा है तो चेद हविष्यम भुनियान है कात्यायनी के अर्चन का जो व्रत है वो अर्चन का व्रत कर रही हैं अब अर्चन जो है वो अर्चन में और पाद सेवन में अंतर है अर्चन कहने का तात्पर्य है कि समंत्रक पूजन करती हुई ये विराजमान हो रही हैं जहां मंत्र सहित तो सेवा की जाए उसका नाम है अर्चन जहां अमंत्रक पूजन होता है तो उसका नाम है पाद सेवन तो कात्यायन अर्चना कात्यायनिक अर्चना का जो व्रत है उसको ये कर रही है आपलुत्यांबसी कालिंद अब इन बालिकाओं ने तो है तो चार चार पांच पांच वर्ष की बालिका है परंतु इन्होंने देह सुख का भी त्याग किया जैसे इंद्रिय सुख का त्याग किया हविष्य भोजन करने में ऐसे देह सुख का त्याग किया है इन्होंने काय में कि आपलुत्य अंबसी जाड़े की ऋतु है हेमंत आ गया है परंतु हेमंत आने पर भी यह आपलुत्य अंबसी जल में ठंडे जल में स्नान कर रही हैं यमुना जी में स्नान कर रही हैं इसलिए देह सुख जो है वो देह सुख का भी इन्होंने त्याग किया ये तो जुवा सुख का या इंद्र सुख का त्याग किया और आपने देह सुख का भी त्याग किया कालिंद्या अब श्री यमुनाजी में स्नान किया कलिंद का तात्पर्य है कलिंदी इति कल, कलिंद और तस्सी आपत्ति अपत्य स्त्री कालिंदी कली का जो नाश करे कलियों के जितने भी दोष हैं उन दोषों का जो नाश करे उनका नाम कलिंद ऐसे हिमालय की एक शिखर कलिंद नाम करके जो पर्वत हिमालय का एक शिखर उससे जो प्रकट हो रही हैं उनका नाम है कालिंदी कालिंद की पुत्री कालिंदी कालिंद पर्वत से उत्पन्न होने वाली ये कालिंदी है और कलिंद जो है वो कलिंद की विशेषता ये है कि कलिंद जो है वो कलिंद पर्वत वो काली के प्रभाव को सबको समाप्त करने वाले है तो आप लोग त्याम्भ से कालिंद बल्भाचार्य जी ने मस्त के पंद पूर्ज्वला इसमें कलिंद शब्द की आ, श्री गुसाई जी ने विठलनाथ जी ने कलिंद शब्द के अर्थ विशेष रूप से इसी तरह से किया कि श्री यमुना जी के स्नान और दर्शन मात्र से ही कलयुग के जितने भी दोष हैं कली के आ, सारे दोष उन सब दोषों की निवृत्ति हो जाती है इस तरह से कलिंद शब्द का अर्थ किया है कलिंदी नाशी या कलह को कृष्ण बिरह का जो क्लेश है उस क्लेश को श्री यमुना जी का दर्शन करके भक्त के हृदय से वो व्यहताप दूर हो जाए और यमुना जी में श्याम सुंदर की आभा का दर्शन करके श्री प्रिया जी के हृदय का जो द्वेष हृदय का जो व्यहताप है वो व्यहताप दूर हो जाए इसलिए श्री प्रिया विशेष रूप से यमुना जी को अपने हाथ से कृष्ण श्रृंगार से सजाती है श्याम सुंदर सरी का मुकुट श्याम सुंदर सरी की माला श्याम सुंदर सरी का कुंडल इनको धारण कराती हैं कि बिराजन्य जो कली क्लेश उस क्लेश को श्री यमुना जी का दर्शन करके श्री राधारानी का वो का क्लेश दूर होता है और तो वो, वो कली मन मन में जो क्लेश है वो क्लेश को दूर करने वाली तो आपलुत्याम्भस कालिंद कालिंदी के, कलिंदी के जल में इन्होंने स्नान किया फिर देह सुग करी हैं कि जलांते उदितो अरुण अरुण काल में ही ये जल में स्नान करने के लिए गई हैं प्रातः काल के समय ही नहीं तो बालक तो दोपहर तक नहाते हैं देर देर तक नहाते हैं शीत काल आ गया है परंतु फिर भी अरुण अरुणोदय के पूर्व ही ये यमुना जी में स्नान करने के लिए चली जाती हैं उदते अरुणे अरुण के उदय होने होते ही जलांत जल के भीतर जाकर के स्नान कर रही हैं और कृत्वा प्रतिम आनर्च हो नृप सही और इन्होंने सहीकती रेती की प्रतिमा देवी की बनाती हैं रेती की प्रतिमा बनाती हैं सिकता की और सिकता की प्रतिमा बना करके कृत्वा प्रतिकृतिम देवीन प्रथिकृति बनाकर के मूर्ति बनाकर के ये आनर्च हो मन पूजा कर रही हैं हे नृप ये संबोधन आ इनकी कृष्ण उत्कंठा देख इतनी छोटी ये नृप संबंधन जो है वो आश्चर्य में है कि आह इनकी उत्कंठा देखो कि ब्रह मने इनमें कृष्ण मिलन की कितनी उत्कंठा है कि ये इतनी छोटी सी बालिका है परंतु कितना इनका प्रीति बढ़ी हुई है कि प्रकृति बना करके और ये देवी की पूजा कर रही हैं श्री कृष्ण की गंध सुरभिर बलि धूप दीप काई। गंध माला मन सुगंध बलि माने भेंट की सामग्री धूप दीप और उच्च अवच उपहार मूल्यवान और सामान्य उच्च अवच जो भी वस्तु जैसी मिल जाए वैसी ही मानो प्राप्त जो सामग्री है उस प्राप्त सामग्री को ग्रहण करते हुए उपहार जो है उन उपहारों के द्वारा और कभी प्रवाल फल फलत प्रवाल फल तंदुल कभी कोई सामग्री नहीं है तो अलंकारार से अक्षतान समर्पयामी तंद्र समर्पयामी काम चल जाएगा वस्त्रार्थे तंद्र समर्पयामी तो प्रवाल फलतुल इनको ही समर्पित करते हुए यह श्री श्यामचंद्र की मन देवी जी की आराधना कर रही हैं, सुरभि, बलि, धूप दीप और माने कभी ज्यादा कभी कम मात्रा में भी कम और मूल्य में भी कम बेशी जैसे भी उपलब्ध हैं उन उपलब्ध वस्तुओं के द्वारा प्रवाल माने नए पत्ते फल तंदुल इनको लेकर के ये क्रिया पहले ही आ गई है देवी में मा माने इन्होंने पूजा की और फिर ये मंत्र पढ़ रही है कात्यायनी महामाये महायोगी नंद गोप सुतम देवी पत मेकुर तेना कायनी कात्यायनी कात्यायनी कहकर के ये कात्यायनी कौन है बोल कात्यायनी श्री राधा रानी की ही वैभव रूप देवी हैं इसलिए वैष्णव आचार्यों ने कहीं कात्यायनी शब्द का अर्थ किया कि कस्य सुखस् आ माने समता अति माने आतिशयेन अनम माने नवास कौ माने सुख कौ अति आ आयन कात्यान है ना तो कमाने सुख कमाने सुख का अति माने पराकाष्ठा सुख की जो पराकाष्ठा उस पराकाष्ठा का जो एक्सट्रीम क्लाइमैक्स है सुख का उस क्लाइमैक्स का संपूर्ण रूप से पूरी तरह कंप्लीटली पूरी तरह से आयन हम माने नवा सीजन में है सुख का परम और सर्वोत्तम निवास किन में है सुख की सर्वोत्तम निवास की जो स्थिति है वो है मादनाक्षी महाभाप मादनाक्षी महाभाव संयोगात्मक है मादन, मादनाथ महाभाव का जो स्वरूप है वो संयोगात्मक है मिलन की जो स्थिति है उसका नाम मा, आ, मादन महावाख्य है परंतु तो इस मादन महाभाव की एक विशेषता है कि इसमें सुख की स्थिति होते हुए भी सुख में उत्कंठा बनी रहती है इसलिए व्यरा है कि सुख है ये पता नहीं लगता है परंतु तो मादन महावाक्षी भाव की जो स्थिति है वो आनंदात्मक है वो मिलन की स्थिति है मादनाक्ष महाभाव मादनाक व्यत्मक नहीं है व्यरात्मक जो है वो मोहन दशा है और मिलन की जो दशा है वो माधन दशा है और वो भी श्री किशोर जी में तो मादनाक्ष महाभाव स्वरूप श्री राधिका उनकी ही वैभव रूप एक देवी हैं उनका नाम है कात्यायनी तो कात्यायनी महावाने तो कस्य सुखस्य आतिशयन समन्ता आ माने समंता आयन माने नवास जिन में है ऐसी एक कात्यायनी श्री नंद कुमार हमारे पति हो महामाए बोल भाई आप महा माया हो माया माने कृपा करने वाली हो माया दंभे कृपाए हम चो परम कृपालु हो यदि तुम ये कहो कि भाई इस समय तुमसे तुम्हारा कृष्ण के साथ में मिलन नहीं हो सकता है तो ऐसा आप नहीं कह सकती हो क्योंकि आप इतनी कृपालु हो कि हमारी साधना भले थोड़ी है हम आपका षोरशोपचार के द्वारा जैसे पूजन होना चाहिए वैसे पूजन यदि नहीं भी कर पाई हूँ हम कितना पूजन कर पाएंगे दीनता में कह रही हैं यद्यपि इनके यहाँ पर कोई कमी नहीं है परंतु कह रही है दीनता में परंतु तो आप महामाए परम Uh, कृपालु होकर के विराजमान हो परम दयावान होकर के विराजमान हो इसलिए हमारी थोड़ी पूजा को भी बढ़ा करके ग्रहण करोगी इसलिए महामाए अत्यंत दयालु हो और दयालु होकर के जो दयालु होते हैं उनकी छोटी बालकों के ऊपर ज्यादा प्रीति होती है उनमें भी यदि कोई बालिका हो तो उनके ऊपर और भी ज्यादा प्रीति होती है ये साई है कि निर्मल चित्त निसाधन व्यक्तियों के ऊपर बहुत ज्यादा प्रीति और उसमें बालका के ऊपर तो सबकी प्रीति होती है छोटी बालका के ऊपर तो तो हम तो छोटी छोटी बालका हैं इसलिए महामाय हमारे ऊपर तो तुम अत्यंत अत्यंत कृपा करने वाली हो महामाया महा दयालु होकर के विराजमान हो, हो। कात्यायनी महामाय महायोगिनी अब यदि आ, आ, श्री कात्यायनी जी कहे बोले नाना तुम विवाह करने के लिए हमसे प्रार्थना कर रही हो विवाह तब होगा जबकि श्याम सुंदर का पहले उपनयन संस्कार हो जाए फिर उपनयन होने के बाद में तब ब्याह होगा इसके पहले विवाह नहीं हो सकता है इसलिए तुमको प्रतीक्षा देखनी पड़ेगी अभी श्याम सुंदर थोड़े बड़े हो जाएं जब बड़े हो जाएंगे अभी तो उनकी आद्य कईशोर उत्पन्न हुआ है मध्य कईोर उनमें विराजमान है जब मध्य कईशोर जब पूरा हो जाएगा जब पूर्ण कईशोर आ जाएगा तब उनमें उनका यज्ञोपवित होगा और यज्ञोपवित होने के बाद में उपनयन होने के बाद में जब विवाह होगा विवाह का समय आएगा तब तक तुमको प्रतीक्षा देखनी पड़ेगी बोले ना ना हम प्रतीक्षा नहीं देख सकते हमको तो श्याम सुंदर अभी की अभी चाहिए इसलिए महायोगिनी तुम योगिनी हो संयोग कराने वाली हो इसलिए भले श्याम सुंदर का उपनयन हो या नहीं हो ये तुम्हारी समस्या है ये प्रॉब्लम तुम्हारी है कि तुम श्याम सुंदर से कैसे हमको मिलन प्राप्त कराओगी परंतु तो तुम हमको इस समय श्याम सुंदर के साथ में मिलन प्राप्त करो ये, ये ये तुमको देखना है कि उनका विवाह हुआ है वो यज्ञोपवित हुआ है कि नहीं हुआ है कई शोर आया है कि नहीं आया है ये सब हम नहीं जानते हैं हम तो कृष्ण मिलन के लिए अत्यंत अत्यंत व्याकुल हो रही हैं इसलिए महायोगिनी आप उनका हमारे साथ में संयोग कराओ महायोगिनी अधिश्वरी और आप बोले आपके लिए ये दुर्घटना करना कोई कठिन बात नहीं है आप अध्वरी होकर के विराजमान हो आप स्वामिनी होकर के विराजमान हो आप किसी भी तरह से दुर्घटना पटीय सी होकर के हमारा मिलन करा ही दोगी इसलिए अधिश्वरी हो इस लीला की स्वामिनी होकर के लीला की नियंता होकर के आप विराजमान अधिश्वरी अधीश्वरी महायोगी निधीश्वरी नंद गोपुतम नंद गोपूत जो हैं उनको हम अपने पति के रूप में चाह रही हैं कोई दूसरे को नहीं चाह रही हैं। नंद बाबा के जो पुत्र हैं नंद गोप के जो पुत्र हैं उनके साथ में हम विवाह करना बोले तुमको किसी दूसरे प्रकार से विवाह कराने दे ना हम किसी दूसरे प्रकार से कृष्ण को प्राप्त करना नहीं चाह रही हैं हम तो यदि यह कहो कि उनकी मूर्ति के साथ में विवाह कर लो बोले ना उससे काम नहीं चलेगा नंदगोप जो सुत हैं उनके साथ में साक्षात नंदगोप के जो पुत्र होकर के विराजमान हैं क्रीड़ा कर रहे हैं उनके साथ में हमारा विवाह कराओ और वो भी कहा हमको कैसा पति चाहिए देवी पति गुरु देवी संबोधन भी है और श्री विष्णा चकर्ती जी ने निरूपण किया दिव क्रियायाम धातु से बना है देवी शब्द अर्थात हमको ऐसा पति नहीं चाहिए जो हमको असूर्य पश्या दारा बना करके घूवट लगा करके घर के अंदर अंतपुर के भीतर बंद करके रखे ऐसा हमको पति नहीं चाहिए हमको ऐसा पति चाहिए जो हमारे साथ में श्री यमुना पुलिन में आनंद पूर्वक रात्रि में क्रीड़ा करता हो ऐसा पति हमको चाहिए देवू माने क्रीड़ा करने वाला देवु क्रीड़ा दिव्य मानी क्रीड़ायाम क्रीड़ा करने वाला हमको पति करो मान क्रीड़ा नायक के रूप में श्री कृष्ण हमको प्राप्त हो तो हे आ, कात्यायनी हे महामाए परम कृपालु हे महायोगिनी जो विवाह को कैसे भी कभी भी संगठित करा सकती हो कृष्ण के साथ में हमको कभी भी मिला सकती हो हमको जरूरी नहीं है हमको वो, वो पति चाहिए जो हमारे साथ में खेले ऐसा लीला करने वाले जो पति है वो हमको प्रा, प्राप्त कराएं तो नंद सुतम देवी देवी माने पति मे आप मेरे क्रीड़ा नायक होकर के विराजमान हो, हो ते नमः हम आपको प्रणाम कर रही हैं श्री कृष्ण हमारे क्रीड़ा नायक होकर के हमारे साथ में विलास करने वाले पति हो करके विराजमान हो हमको अपने नियंत्रण में रखने वाला अपना अधिकार संपत्ति समझने वाला पति नहीं चाहिए हमको तो हमारे साथ में सहक्रिया करने वाला जो पति है वो आप हमको प्रदान करें ते नमः हम आपको अपने आत्मा आत्मी सबका समर्पण करती हुई विराजमान हो रही हैं हम तुम्हारी शरणागति ग्रहण करती हुई विराइमान हो रही हैं मंत्र जपंत्यस्ता पूजा चक्र कुमार का इस प्रकार इन्होंने श्री कृष्ण की पूजा की बोलो श्री लाल की जय श्री मनमोहन लाल की जय जय जय श्री राधे देखो एक कौन की निर्जल बारे की भावकते भी ठीक है परसों परसों परसों गया था हमें फायदा तो करेगी और एक टीम आने की योजना है जयपुर हाँ हाँ आप, भी ठीक है। नहीं आप जैसे कम मैं, मैं, मैं यह है तो पेड़ा हाँ जैसे भी अब ये जिसका जय सम्मान जय जय श्री जय तभी ठीक है हाँ बात बात बात दीदी बोल रहे थे की हटड़ी लगाते हैं ठाकुर ठाकुर ठाकुर जी आप आप लगाते हैं बाहर मैंने तो क्या बस बस कल का बता ठाकुर हटड़ी का क्या मीनिंग है मैंने कहा ठाकुर बेचते हैं वो बेचने की लीला है हाँ। कि परकिया परकिया सुना है नहीं परकिया ही है जीव गोस्वामी जी ने उज्ज्वल निर्मणी में वहाँ पर एक ऐसा प्रकरण आया है जहाँ कृष्ण बल्लवाओ का प्रकरण है हाँ। उसमें इन प्रियागणों को कहीं शकिया करके भी सम, बताया जो हाँ हाँ हाँ वो हूँ बहुत सुंदर हैं तो परकिया, परकिया परकिया। हैं तो पढ़ पढ़ पढ़ वर्ड यूज्ड फॉर हाँ नहीं देख माने माने स्वीकी का मतलब है कि देर एक्सेप्टेड Uh, they accepted. Uh, in दे एक्सेप्टेड इन एक्सेप्टेंस देन बी टोल्डी एक्सेप्टेंस में है मैंने वो वैसे नहीं है हाँ वो वो उस तरह से नहीं अभी वहाँ का काम थोड़ा सा अटका हुआ है थोड़ा सा crisis आ गई चौधरी <laughs> जी तो नहीं मिले अब बहुत संकोच भी होने लगा मने, मने, मने कैसे किसी के मैंने ठीक है जरूरत क्राइसिस आ गई एक तरह से अभी तो रुक रुक ही गया है एक तरह से हाँ वो और अभी उसमें काम तो काफी लग गया अभी पर क्या पर क्या माने तो वो लोग को किस के साथ शादी हुआ तब हाँ क्या तो तो पर क्या मने पूरा हाँ देखिए इसके बात ना नहीं तो शादी तो कभी हुई नहीं शादी तो कभी नहीं इस गोपीज़ नेवर में रहना हाँ ना वो ना, ना, ना, ना कभी नहीं शादी किया पर क्या माने क्या पूछूँ वास्तव में सुखिया होकर के तो वो रुक्मणी जी हैं जी। हा हा स्वकीय का वैसे अर्थ किया है कारक ग्रह विधि प्राप्ता पत्यु आदेश तत्परा पाथिवृत्ति आदि अभिचला स्वकीय का जिनका विवाह हुआ हो पति के आदेश को प्राप्त कर रही हूँ उनको तो हाँ कर ग्रहण जिनका हुआ हो आ, का ग्रहण के ये, ये है तीन दो पाँच हरिप्रिया प्रकरण और हाँ उज्जवल में नहीं चार बजे शुरू करते हैं चार से सबक पाँच पौने चार का टाइम है परंतु शुरू करते करते मान पौने चार के करीब करीब कर देते हैं पाँच मिनट पहले सब हाँ यहाँ पर फिर इनको सब लोग जाते हैं वहाँ पर उनका गोपीनाथ भवन में इनके सत्संग वगैरह चलते हैं तो उसमें जाने की इनकी जल्दी रहती है पौने चार, पौने चार से पौने चार का टाइम है जो प्रक्रिया इसमें दिया ना और ये इसी प्रक्रिया से जो उड़ीसा बंगाल जाते हैं अभी कार्तिक का में पूजन mm -hmm. सब ऐसे ही करते हैं जमुना mm -hmm. जमे रेती का बालू का mm -hmm. तो फर्क है कि ये लोग तो सब आ, मतलब विवाहित mm -hmm. तो है और यहाँ तो अविवाहित ही कन्या पर कहा कहां गया अगल नंबर मंथ एक को दिन नंबर एक पाँच वन देखना नर्तकी एक वो एक पाँच में हो गया फोन वो एक पाँच में हो गया वेलोंग तो कितना स्लोगन मैं मैं अपना फोन आपके भी देखिए ये ये ये जो पंक्ति है ना ये पंक्ति को विशेष रूप से देखना चाहिए कि गंधर्व नीति स्वीकारात्यात्व यह वस्तुता अव्यक्तवात्वाहसीप्छन्न काम कामता कि गंधर्व रीतिया स्वीकारात् श्री कृष्ण ने गंधर्व रीति के द्वारा इनको स्वीकार तो कर लिया है परंतु वस्तुता अव्यक्त परंतु वो क्योंकि बहुत ज्यादा प्रसिद्ध नहीं है और वो व्यक्त नहीं है इसलिए अव्यक्त विवाह से विवाह क्योंकि पूरा स्वीकार नहीं हुआ है इसलिए इनमें भी प्रचंड कामता बनी हुई है श्री कृष्ण ने इनको स्वीकार कर लिया है परंतु तो क्योंकि विवाह चौड़ी में आ, सब आ, एक सामाजिक प्रक्रिया के रूप में विवाह इनका नहीं हुआ है इसलिए गोपिकागण जब कृष्ण से मिलती हैं, तो इनमें भी प्रचंड कामता है माने विवाह जो है वो केवल दो व्यक्तियों की स्वीकृति मात्र नहीं है बल्कि विवाह के साथ में सामाजिक स्वीकृति भी चाहिए विवाह एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है जिसमें जिसमें सामाजिक विवाह एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है कि उसमें सामाजिक स्वीकृति भी चाहिए हाँ तो एक, सोशल एक्सेप्टेंस एक चाहिए उसके लिए जब तक सोशल एक्सेप्टेंस नहीं है तब तक नहीं है मैंने और भारतीय विवाह जो है वो तो एक संस्कार भी होकर के बराज माने हाँ वो मने मुस्लिम विवाह और क्रिश्चियन विवाह जो है वो तो कॉन्ट्रैक्ट है वो तो, तो कॉन्ट्रैक्ट है कहीं स्वीकृति है पंत भारतीय जो विवाह है वो एक संस्कार होकर के विराजमान और उसमें विवाह जो है वो केवल दो व्यक्तियों के बीच की ही एक दिए। स्थिति दिए। नहीं है स्वीकृति नहीं है बल्कि वो आ, सामाजिक स्वीकृति भी उसमें होनी चाहिए सोशल एक्सेप्टेंस जो है वो भी उसमें चाहिए तो यहां पर वही कह रहे हैं अव्यक्तित्व विवाह यद्यपि त्व यह वस्तुता स्वीयात्व स्वीकार किया है परंतु विवाह तो क्योंकि अभ्यक्त है उसकी सोशल एक्सेप्टेंस नहीं मिली है इस वजह से इन गोपी कारणों में प्रचंड कामता है कुल मिलाकर के माने जाएंगे मान पर ही कुल मिलाकर के माने जाएंगे परंतु इनको माने वो हाँ ये उज्जल निर्मणी का ये ये जो प्रकरण है ये सोलह कारका हाँ प्रकरण में हरिप्रिया प्रकरण में सोलह कारका माने माने तो जो जो एडल्ट वो वो वो क्या क्या है ना उनमें कहीं पर क्या हाँ, हाँ, पारा पारा तो पारा जो है है है सोकिया इज इज दिस दिस वन से ना या नॉट पत्नी भाव जो है वो तो तब तक ये स्वकीय हो भी जाए पर भाव नहीं होगा बस, पत्नी भाव जो है वो अग्नि के साथ में होगा इन्होंने किया है इसका, इसका अर्थ इन्होंने किया है कि इस श्लोक को देख करके शंका हो सकती है कि स्वकीय नायका कहा गया है, स्वकिया में और ये के गुण नहीं होते है। आते स्वीया कैसे हुई इस विषय में रूपस्वामी जी समाधान करते हुए कहते हैं कि स्वकीय बताई जाने वाली ब्रिज बालाओं को भी गंधर्वी से स्वीकार करने के कारण परमार्थता उनको स्वकिया कह दिया गया है किन्तु कृष्ण के साथ विवाह इत्यादि स्पष्ट रूप से अभ्यक्त है hmm. कहीं भी इसका स्पष्ट इस उल्लेख नहीं पाया जाता है अतः इनमें प्रचंड कामुकता बहुनिवारणता परस्पर दर्शन आलाप इत्यादि की दुर्लभता प्राप्त है, में भी सर्थ सर्थ सर्थ है। सर्थ हाँ हम बोलिए ठीक है मैंने गंधर्वृत्ति से स्वीकार करना गांधर्व विवाह होना एक अलग बात है और पत्नी होना अलग बात है तो पत्नी एक्सेप्टेंस अलग चीज है और आ, जो तो भीवाँ, भीवाँ पत्नी नहीं नहीं कहीं कोई कोई बात नहीं अब पांच के क्या जो कृष्ण फेंकते अच्छा दूसरे प्रकार के फूल लेकिन के के भी फिर की, फिर भी की वो, वो सब द्वारा अब वो वो वो वो वो जो जो, जो हैं वो तो तो और और एरो उनके उनके द्वारा मादन मोदन मोहन उच्चाकरण और बशीकरण ऐसे में ही है। मादन, मोहन मोहन मोहन मोहन मोहन ऐसे करके टिका में है और, गाएं गाएं। और और मादन, मोहन, मोहन। और उचाटन और ये पांच जो है वो कृष्ण का क्या क्या है वो कटाक्ष से ही सब होते हैं जो बाण है उनका जो हो सकता है अच्छा अच्छा ऐसा पांच चंद्र चोर, तो लगे लगे क्या वो सब नहीं कहीं ये, ये इनका प्रश्न ये है कि माने आ, मादन मोहन जो है ये कहीं आ, क्या, क्या श्रीरंग के ऊपर कहीं बिराजमान है क्या श्रीरंग में कहीं मादन मोहन पंच मोहन पंचमान कहीं पर जैसे कापोल को कहीं कुछ माना जाए अदरों को कुछ माना जाए ऐसा ऐसा अलग अलग मैंने नहीं देखा हाँ। लो लो लो पांच बाण तो तो बाण जो है आई की बिकलिंग जो है वो तो तो जो गया जो कामदे वो तो साढ़े चौबीस अक्षर जो है उनका पुस्तोग जो है वो कृष्ण का क्या क्या पुस्तोग है वो वो वो वो भी पांच प्रकार की बाण है अच्छा गायत्री अब अक्षर अक्षर तो, थी थी थी? वो तो वो उस तरह से माने हाँ। साढ़े चौबीस चंद्रमा तो काम के काम जी। जी। वो काम बाण बाण जो वो बात है हां नहीं दीक्षित जी उन्होंने जो वो टिकटॉक पर सुनने गए थे वो वो मीनिंग कोई नहीं बताते हैं इसमें है लेकिन जिसका पांच चंद्रमा वो तो है लेकिन वो पुष्पवर्ण थल्ली कटाक्ष है कि आ, कटाक्ष कटाक्ष पुष्प कटाक्ष के दोनों पुष्प वर्ण है कटाक्ष के दो प्रकार करके हां कटाक्षधारी महान मोह मांगन मोहन उच्चाट विशेष करना हां उसमें कुछ प्रकार प्रकार है कि जस्ट एक नहीं, एक नहीं नहीं वो वो वैसा वैसा कहीं तो एक्सप्लेन नहीं गया। आ, गया। करें मेरी जानकारी में नहीं है मेरी जानकारी मेरी जानकारी चंद्रमा साढ़े चौबीस से किस्सा एक है चंद्र आ बहुत सारे चौबीस सक्षम चंद्र जस्ट कि वो द टॉम एंड फ्रेंड्स द द बॉन्ड इज़ कटेंसिया द ग The twenty-four, thirty, and four and a half kilometers, and the twenty-four and a half hours.